आज नौ मई दो गुरुवार का दिन आप सबका आश्रम में स्वागत है स्पंदिका अध्ययन करते करते हमको करीब एक वर्ष होने को है और इस, इस बीच हमने स्पंदिका का करीब करीब पूरा अध्ययन कर लिया अपन अंतिम चरण में है इस पंधकारिका के जो अंतिम चार सूत्र हैं उन पर आज चर्चा करना प्रस्तावित है सूत्र क्रमांक उनपचास पचास, पचास और बावन है ना वैसे तो हम सब लोग सतत रूप से इसका अध्ययन करते ही आ रहे हैं फिर भी एक दोष लोग जो अंतिम हमने देखे थे उनका संक्षेप में रिवीजन करके फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इसके उपरांत जैसे आप स्पंदकारिका का अध्ययन समाप्त होगा एक आध बार हम स्पंदिका पर विभिन्नम दृष्टि के लिए रख लेंगे अगले हफ्ते में जो एक विभिन्न दृष्टिकोण से इस पंद का क्या है उसके तीन निशंध क्या क्या बताते हैं और उन तीन निशंधों का क्या क्या निष्कर्ष है एक हाँ एक बन जाए हाँ हर जाए। हाँ तो अपन सब दें। तरे तरे कुछ वो दे फिर अपन उसको अच्छा ऐसा करते हैं क्योंकि मतलब हासिल ऐसा टाइपिस्ट तो कोई मिलता नहीं ऐसा जो अपन यहाँ कर पाए हाथ से कर लेंगे अपन थोड़ा हाँ नहीं समय तो दूंगा ज्यादा उसके अगले हफ्ते होगा वैसे तो बहाना तो तो ये है तो वो कि मेरी व्यक्तिगत बहाना तो यह है कि अपने आश्रम से शिवसूत्र स्पन्धकारी का हम जो जो शास्त्र पढ़ते जा रहे हैं उन पर अपने सामान्य जन की भाषा में जिस भाषा में अपन लोग बात करते हैं है ना क्योंकि ये तय है कि जो शास्त्रोक्त भाषाएं इतनी कठिन होती है कि सामान्य हम सबको समझ में नहीं आती अपन तो यहाँ पर जो चर्चा करते हैं वो अपने बोलचाल की भाषा में उदाहरण भी हमारे रोजमर्रा के अपने घर परिवार के आसपास के जो उदाहरण होते हैं उन उद उदाहरणों को लेकर अपन चर्चा करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए उस चीज को समझना उस विद्या को समझना या उस फिलोसॉफी को समझना सरल हो जाता है तो अपन चाहते हैं कि आश्रम में अपन जो जो अध्ययन करें उनका उसी रूप में अपन कंपाइल कर लें उनको बुक फार्म में बना लें कम से कम वो आश्रम में उपलब्ध रहे ताकि आश्रम में जो भी आए उनको उससे सुविधा हो दुर्भाग्य से अभी क्या है जो कुछ हो रहा है उसके लेखन और टाइपिंग में समस्याएं आ रही हैं प्रभु की जब इच्छा होगी होगा जरूर और ये कारण है कि अपन इसको थोड़ा रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया ताकि ये शायद और जल्दी करना था शिव सूत्र पर अपन नहीं कर पाए उस समय और स्पंद में भी आधे दूर तक तो अपन ने नहीं कर पाया लेकिन उसके बाद ही शुरू कर पाया लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम इसकी रिकॉर्डिंग की वजह से भविष्य में इसको सुरक्षित रख पाएंगे तो निश्चित रूप से अपन ये ऐसा कुछ कोशिश करेंगे कि इन पर एक समरी में लिख के लाऊं भले छोटी सी हो ताकि वो चीज़ें अपने हाथ में रहें अपने को कि तीनों स्पंद क्या बताते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि अगले एक हफ्ते के अंदर इसको कुछ लिख के लाऊँ ताकि अपन सब उसको अपन एक बार स्वयं भी पढ़ सकें साथ में और इसकी विहंगन दृष्टिकोण के बाद में जो अगला प्रस्तावित शास्त्र जिसके बारे में पढ़ना चाहेंगे वो है परमार्थ सार जो भी परमार्थ सार की जिस प्रकार से गीता की भी भिन्न भिन्न विवेचनाएं होती हैं अलग अलग लोगों लो ने अलग अलग विवेचनाएं करी है जैसे गीता की जितनी विवेचनाएं अलग अलग उपलब्धियां शायद संसार में किसी ग्रंथ की नहीं होगी हर एक ने अपने दृष्टिकोण से उसकी विवेचना की ऐसे परमार्थ सार की भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग विवेचनाएं करी हैं इसमें आचार्य अभिनवगुप्त पादाचार्य जो हमारे काश्मीरी शिवदर्शन और तंत्र के मर्म के थे और नाट्यशास्त्र सौंदर्यशास्त्र संगीत शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे और वो जैसा कहा जाता है कि भारत के मध्य क्षेत्र के थे और जैसे माताजी जी का अनुमान है कि वो महेश्वर के रहने वाले थे ना? और उन्होंने आज से करीब उस समय की बात है जब आचार्य शंकर के समय की बात है उनके समकालीन थे तो उन्होंने उसके ऊपर जो भाष्य टीका लिखी है वो अपने पास उपलब्ध है आज तो वो परमार्थ संसार का जो अवधवगुप्त पादाचार्य का भाष्य है उस पर अपन प्रस्तावित है कि इसके बाद उस पर चर्चा करेंगे इस स्पंदकारिका शिव सूत्र और स्पंदकारि का दो चीजों पर चर्चा करने के बाद ये जरूर हो जाता है कि हम एक शास्त्र को समझने की स्थिति में आ जाता है हमारे दिमाग में एक खाका बन जाता है कि एक तो हम अद्वैत समझने लगते हैं कि अद्वैत क्या है दूसरा हम शिव शास्त्र की जो भाषा है अद्वैत शिव दर्शन की जो मूल भावना है उस भावना से ठीक से परिचित हो जाते हैं और वो भावना हमारे हृदय में स्थान बनाने लगती है जैसे कि एक मूल भावना है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो असत्य नहीं है वो सत्य है उसमें हमारे दर्शन हमको उसमें जब उस परम सत्य के होते हैं तो फिर हमारा अभेद के दृष्टि का निर्माण होने लगता जैसे हमको इतना लगता है कि सब कुछ शिव का क्योंकि हम उसके वहां जड़ से चलते हैं कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब उन्होंने शिव ने अपने विमर्श से इसका विमर्श शक्ति से इसका निर्माण किया उसने अपनी कार्य शक्ति और इच्छा शक्ति को रूप इच्छा शक्ति को कार्य शक्ति और ज्ञान शक्ति में भेद किया पर तो आज वही चीज आज हम भी देखते हैं कि आज हम देखे तो दुनिया में दो भाग कर सकते हैं हम एक मैं और एक ये जो मैं वाला भाग है वो हमारा ज्ञान शक्ति है और जो ये वाला भाग है वो क्रिया शक्ति ईश्वर की ये दोनों में कोई भेद नहीं है शिव की इच्छा शक्ति में दोनों चीजें समाहित है वहां पर ये नाम की कोई चीज नहीं थी परावाणी में यह नहीं था इदम नहीं था मात्र हम था मैं हूं बस इसके आगे कोई बात नहीं थी और मैं से ये भी बना और मैं भी बना रहा और इन दोनों के बीच में एक भेद आया वो मायक रहता बिल्कुल सिंपल भाषा में अपन जैसा समझ सकते हैं कि शिव वही था अकेला था उसके सेवा कुछ भी नहीं था अस्तित्व तो का नाम शिव था उसके सेवा कोई भी नहीं था जब वो अकेला था तो वो किसी को ये नहीं कह सकता था कि ये तुम उसने अपने मनोरंजन के लिए रिक्रिएशन के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया लेकिन उसने कितना भी विस्तार करता चला गया उसके बाद में वो सब कुछ अहम था उसके अपने विमर्श में था ये मैं हूं मुझसे कुछ भी नहीं है क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी बनाता गया वो उसका स्वयं का ही विस्तार होता चला गया वो समझता था कि मैं ही हूं और कुछ भी नहीं लेकिन जब उसको, उसको उस खेल में आनंद नहीं आया तो उन्होंने एक माया का अपनी शक्ति से निर्माण किया जिसके द्वारा अपने आप को उसने इस भेद में डाल लिया कि ये तुम हो ये मैं हो और तुम और मैं का भेद इसके लिए उसने अपनी जो इच्छा शक्ति थी उसको दो भाग में विभाजित करा एक थी क्रिया शक्ति जिसके द्वारा उसने सृष्टि का निर्माण किया वो ये बन गया और एक वो थी ज्ञान शक्ति जिसके द्वारा मैं बन गया और ये और मैं अलग हो गए आज भी हम देखते हैं आप हमेशा सतत आपको दो चीज़ें दिखाई दिखाइए कि मैं हूं और एक है? ष्टी और मैं अलग हूं बस एक मैं हूं और एक षठी तो ये जो मैं वाला भाग है जिसमें हम अपने आप का विमर्श करते हैं अपने आप को तोलते हैं ये मैं हूं यह अलग बात है कि हमारा विमर्श माया के क्षेत्र में अलग हो जाता है हमारा विमर्श ऐसा हो जाता है कि मैं हूं मेरा यह नाम है मेरी ये इतनी अकल है मेरी इतनी प्रॉपर्टी है मेरी ये डिग्री है ये मेरा गांव है मेरा देश है ये मेरा मोहल्ला है इस तरह से मेरी माया के क्षेत्र में भिन्नता की दृष्टि और भिन्नता में भिन्नता भिन्नता में और भिन्नता और और भिन्नता में और भिन्नता इस तरह कैसे? वो भिन्नता बढ़ते चली जाती है मैं कहता हूँ पहले कहता हूँ कि मैं हूँ एक आदमी हूँ फिर आदमी बोलूंगा मेरे जात बताऊंगा फिर उसका देश बताऊंगा फिर मोहल्ला बताऊंगा उसका आता पता बताऊंगा और कुल मिला मेरा जो परिचय है एक नकली परिचय मेरे आस जाले की तरफ गुन जाता है मेरा यह, वो जो वास्तविक परिचय था शिवस्वरूपता का था ही क्योंकि उसके साथ कुछ ही नहीं है ना उसके उस परिचय को मैं खो के उस नकली परिचय में डूब गया जैसे यहां पर जो नील नीलकंठ जी गुरु टू इसकी व्याख्या कर रहे थे जिन्होंने स्पंद शास्त्र की तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि वो पुर्याष्टक के पिंजरे में कैद हो गया अभी आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि वो पुर्याष्टक के पिंजरे में कैद हो गया और उसके बाद उसने मधुमिश्रित हलाहल को पीना शुरू किया और उसमें वो स्वच्छता के आनंदों को भूल गया और उस, उस हलाहल को पीने के परिणाम स्वरूप उसने संस्कृति को स्वीकारा संस्कृति का मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर दूसरे शरीर से तीसरा शरीर इसी को संसरण बोलते हैं है ना कि संसार के अंदर आप जीवन और मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जीवन और फिर जीवन के बाद फिर मृत्यु इस तरीके से ये जो क्रम है इसको संसरण बोलता है तो इस संसरण को उसने स्वीकार कर लिया और इस संसरण के स्वीकार करने के पीछे उसका उसकी अपनी मूल स्वच्छंदता की विस्मृति है और उसकी अपनी पुरैष्टक की स्वीकृति है और उस पुरैष्टक के अंदर वो कैद आत्मा जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता उस पुरैष्टक से बाहर नहीं आ पाती और वो पुरैष्टक न केवल कैद है बल्कि एक शरीर से दूसरे शरीर तक उसको ले जाने की वाहक भी मतलब आप उसमें कैद तो हो लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद भी उसमें कैद हो क्योंकि पुर्याष्टक के दो हिस्से हैं एक सूक्ष्म पुर्याष्टक और एक स्थूल पुरेष्टक तो ये जो दो पुर्याष्टक हैं इसमें ठीक से समझें सूक्ष्म पुर्याष्टक प्रत्यय है बोलते हैं उसको देर से 11 बजे क्या करें 11 बजे बात करेंगे 11 बजे बात करेंगे है ना तो सूक्ष्म पुरेष्टक और स्थूल पुरेष्टक तो सूक्ष्म पुरेष्टक वह है जिसमें हमारा मन बुद्धि अहंकार तीनों हैं और इसके अलावा हमारी जो सूक्ष्म तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप, रस और गंध तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध नाम की जो हमारी सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं वो मूल स्वरूप में अभिन्न रूप से शब्द शब्द में भेद हैं अच्छा शब्द बुरा शब्द शास्त्रोक्त शब्द गाली का शब्द प्रशंसा का शब्द ऐसे गंध के कई भेद हैं सुगंधी है, सुगंध है दुर्गंधी है और गुलाब गंध है सैकड़ों तरह की गंध है ऐसे ही स्पर्श भी कई तरह के हैं रूप भी कई तरह के हैं स्वाद भी कई तरह के हैं रस भी कई तरह के तो लेकिन जो शब्द का जो मूल अभेद रूप या जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म या अभेद रूप वो शब्द का भी है स्पर्श का रस का गंध का तो ये सारे अभेद रूप जो है इनको बोलते हैं तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा तो इन मूल पांच तन्मात्राओं और मन बुद्धि अहंकार इन चीजों के मेल से इन चीजों के एकत्रीकरण से बनता है आठ चीजों का पुरेष्टक पुरेष्टक का मतलब होता है आठ चीजों की पूरी या आठ आठ जिसके अंग हैं ऐसा एक पिंजरा इसको वासना पिंड भी बोलते हैं जिसके अंदर हमारी अपनी जो चेतना है वो कैद है उस वासना पिंड के अंदर हमारी चेतना केद है अब उस केद से हम छूट नहीं पाते क्योंकि वो वासना पिंड सतत हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में लेते चले जाता है अगर हम ये चीज को गहराई से समझेंगे तो निश्चित हमको अपना अपना खुद का क्या कर्तव्य क्या पुरुषार्थ वो भी समझ में आने लगेगा और एक है अभी क्या बताया आपको सूक्ष्म पुरेष्टक और सूक्ष्म पुरेष्टक को बोलते प्रत्यय क्योंकि प्रत्यय के उदय होने के साथ ही भिन्नता का ज्ञान उदय होता है जब शिव ने बनाई सृष्टि उस समय प्रत्यय नहीं था लेकिन प्रत्यय के उदय के साथ ही प्रत्यय का उदय कब हुआ जैसे ही माया की सृष्टि की तो प्रत्यय का उदय हुआ प्रत्यय का मतलब होता है भिन्नता की सृष्टि में और जैसे ही भिन्नता की सृष्टि हुई तो इस पूर्याष्टक की सृष्टि उस पूर्याष्टक के अंदर शब्द स्पर्श रूपुरस्ग नामक पांच तन्मात्राएं थी और मन बुद्धि अहंकार ये वासना पिंड पैदा किया इस वासना पिंड के द्वारा ही उसने अपनी माया को एग्जीक्यूट किया मतलब उसने उस माया को मूर्त रूप दिया जैसे माया ने जैसे हमने कहा कला विद्या राग कलनी पिंजरे की वजह से उसके बाहर का काम नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर ही कैद हो गया था वो है ना और उस वासना की वजह से उसे हमेशा अतृप्ति महसूस होती थी ऐसे ही जितनी हमारी माया की कार्य हैं जो हमने बताया थे शब्द की आ, आ, कला विद्या राह काल नियति नियति में वो शरीर के अंदर कैद हो गया काल में वो एक समय के अंदर कैद हो गया काल कला की वजह से वो एक कार्य करने की क्षमता में सीमित हो गया विद्या की वजह से जानने की ज्ञान की सीमाएं हो गई उसकी वो, एक, वो जान तो सकता है लेकिन बस कुछ जान सकता है सर्वज्ञ नहीं हो सकता और आग में वो अधूरा हो गया सता उसको कुछ और चाहिए तो इस तरह मन बुद्धि और अहंकार के साथ में जब इस शब्द स्पर्श रूप गंध मिल गए तीनों ने एक का एक पिंजरे का निर्माण किया जिसके अंदर वो सतत अतृप्त महसूस करता था तो और माया का एक पिंजरा बन गया इस पिंजरे के अंदर वो आत्मा की थी इसलिए एक को बोलते हैं पूर्याष्टक यह है सूक्ष्म पूर्याष्टक यह प्रत्यय अब इसके बाद एक प्रत्योद्भव है यानी इस पूर्याष्टक से उत्पन्न होने वाला बड़ा पुराष्टक या स्थूल पुरैष्टक और उस स्थूल पुर्याष्टक में है मन बुद्धि अहंकार के अलावा पंच महाभूत अब यहां मन बुद्धि अहंकार में जाने का कि पंच पंचमहाभूत है और जो हमारी तन्मात्राएं हैं वो आप विशिष्ट रूप में आ गई अभी तक गंध तन्मात्रा थी लेकिन आप हो गई सुगंधि दुर्गंधि भिन्नता का ज्ञान लेके और उस गंध तन्मात्रा से इस पृथ्वी का जन्म हुआ हमेशा तय है कि जब शिव सूक्ष्मतम था उससे विशालतम उत्पन्न हुआ है और हमेशा सूक्ष्म से विशाल का जन्म होता है यह वैज्ञानिक तथ्य भी है कि सूक्ष्म से ही विशाल का जन्म होता है तो सबसे सूक्ष्म शिव सृष्टि थी उससे इस विशाल सृष्टि का जन्म हुआ सूक्ष्म तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का जन्म हुआ जिनके द्वारा हमारा यह शरीर बना हुआ है जिसके द्वारा हमारी यह पूरी सृष्टि बनी हुई है इसमें क्या हुआ कि शब्द तन्मात्र से आकाश का जन्म हुआ स्पर्श तन्मात्र से वायु का जन्म हुआ रूप तन्मात्र से अग्नि का जन्म हुआ रस तन्मात्र से जल का जन्म हुआ और गन्ध तनमात्र से धरती का जन्म तो इसलिए बोलते हैं प्रत्योद्भव ये जो प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला ये जो स्थूल पुरियाक जो है सूक्ष्म पुरेष्टक से उत्पन्न हुआ पहले सूक्ष्म पूराष्टक बना वास्तव में इससे बना स्थूल पुर्याष्टक अब स्थूल पुर्याष्टक को बोलते हैं क्षणभंगुर जल्दी नष्ट हो जाने वाला शरीर जल्दी नष्ट हो जाता है मकान बनाया 100, 200, 400 साल रहेगा पर नष्ट हो जाएगा क्षण है वो पूरी ब्रह्मांड की आयु के हिसाब से सब क्षणभर की चीजें हैं ये आपने एक मकान बनाया तो कितने दिन टिकेगा आयु कितने दिन टिकेगी शरीर कितने दिन रहेगा तो स्थूल पुरैष्टक क्षणभंगूर है वो समय में नष्ट हो जाता है लेकिन सूक्ष्म पुरैष्टक वो आपको एक शरीर से दूसरे शरीर तक लेता चला जाएगा कैसे शरीर मिलेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका वासना पिंड क्या खबर देता है वो क्या चाहता है क्या भोगना चाहता है और हर चीज की कीमत है आप सुख भोगो आपको सुख की कीमत देना है दुख भो आपको दुख की कीमत देना है क्योंकि इसमें कुदरत का या प्रकृति का संतुलन सदा बना रहता है। क्योंकि जब एक चीज से दो निकलती है आप अपना रेफ्रिजरेटर ले लो जितनी अंदर ठंडक पैदा करता है उतना बाहर की तरफ गर्मी पैदा करो संतुलित रहता है हमेशा एयर कंडीशनर को देखो कमरे के अंदर जितनी ठंडक पैदा करता है कमरे के बाहर उतनी गर्मी फेंकता है तो दोनों में एक संतुलन है तो जितना आपको सुख भोगने की इच्छा है उतना दुख भोगने के लिए तैयार था और जितना आप दुख भोगोगे, उतना सुख आपके लिए सुरक्षित है इसलिए यह प्रकृति का संतुलन है आप इस संतुलन से बाहर भाग के नहीं जा सकते जब तक आप इस पुरेष्ट के आधीन हैं, यह तय है कि हमारा यह प्रकृति का संतुलन कभी भी नहीं बिगड़ता यह अलग बात है कि हम उन समीकरणों को नहीं देख पाए क्यों नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारा जीवन छोटा और उसमें हमारी दृष्टि और भी छोटी हमको क्या मालूम है जो हमारी स्मृति में है बस इससे अल नहीं मालूम हमको बचपन की चीज नहीं मालूम तो पिछला जन्म की तो मालूम है ही नहीं भविष्य हमारे लिए अंधकार के घर में छिपा हुआ है पता नहीं क्या निकलता उसमें से इसलिए हमारी दृष्टि एक सीमित दृष्टि है इसमें हम उस बड़े समीकरण को नहीं देख पाते समीकरण बहुत बड़ा है कि हमने क्या क्या किया है हम क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या क्या होना है उसमें संतुलन है वही संतुलन है जो एयर कंडीशनर के बाहर और भीतरी भाग में है वही संतुलन है जो रेफ्रिजरेटर के बाहर और भीतरी भाग में वही संतुलन है जो बैंक के लेन देन में है में। आप इधर लेते हो कल आपको वापस देना है आपने जमा किया है तो आप लेने के हकदार हो वो तरह का संतुलन हमारे जीवन में सदा ये पुरिस्टक बना के रखते हैं तो ये एक उधार लिया हुआ सुख है एक उधार लिया हुआ जीवन है इसकी कीमत सदा हमको देनी है और इसकी अगर आपको इसको बैलेंस को नील करना है जिसके बारे में आज हम पढ़ना जा रहे हैं कि अगर हमको इसको सदा के लिए इस चक्र को बंद करना है एक खाता बंद करना है अब लेना मिलना देना होना हमको हिसाब बराबर करना बैलेंस शीट नील करना है हमको हिसाब किताब तो हमको क्या करना पड़ेगा तो उसमें वो बताते हैं कि गुरु की कृपा से जब हमको ये अभेद का ज्ञान हो जाए आत्मबोध हो जाए अपने सेल्फ रिलाइजेशन हो जाए हमको अपनी चेतना का अनुभव हो जाए और यह अनुभव हो जाए कि हम हमारे अपनी ही चेतना का विकास से सृष्टि है जब वो अभेद की दृष्टि हो जाए तो उस परिस्थिति में हमारे सूक्ष्म पुरस्टक का नाश हो जाता है हमारा सूक्ष्म पुरस्टक के पिंजरे से हम बाहर आ जाते उस समय वो हमको दूसरे शेरे में ले जाने में असमर्थ हो जाते हैं तो एकमात्र हमारा जो सेल्फ रिलाइजेशन है आत्मज्ञान है वही हमारे लिए मुक्तिदायक हो सकता है अन्यथा हमको इसको इससे उसमें इससे उसमें इस सदा चले जाएगी। और वास्तव में हम कहें कि सूक्ष्म पुरस्टक ऐसे किस चीज का बना हुआ है कि हम उसके पीछे हम बाहर निकल ही नहीं पाते सचमुच में सूक्ष्म पुरस्टक अंधेरे का बना हुआ है अज्ञान का बना हुआ है उसको हम हाथ से नहीं तोड़ सकते जैसे इस कमरे के अंधेरे को हम कान पकड़ के बाहर नहीं ले जा सकते किसी भी कमरे में अगर अंधेरा है तो उसको हम बाहर नहीं ले सकते किसी कमरे में खालीपन है तो हम कह चलो हटाओ यहां पे बहुत सारा सामान खींच खींच के यहां से खालीपन को बाहर ले जाए तो हम उस खालीपन को बाहर नहीं ले जा सकते अंधेरे को बाहर नहीं ले जा सकते लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम चाहें तो एक प्रकाश पैदा कर सकते हैं जो इस अंधेरे को बाहर ले जाएगा ऐसे ही आत्मज्ञान सेल्फलाइजेशन उसको समूल नष्ट कर सकता है था. जो हमारा पुरेष्टक का बंधन है उस बंधन को नष्ट करने के लिए हमारा सेल्फलाइजेशन पर्याप्त सेल्फलाइजेशन हुआ आत्मज्ञान हुआ तो हमारे पुरेष्टक का बंधन सदा के लिए समाप्त हो सकता ये हमारी बेसिक बात है आज जो हम पढ़ना जा रहे हैं उसकी बेसिक बात यह है कि एक तो यह समझ लें कि पुरैष्ट क्या है सूक्ष्म पुरेष्टा क्या है जो हमारा शब्द स्पर्श रूप रसगन के जो नॉन स्पेसिफिक यानी मूल जनरल स्वरूप है उसका और हमारा मन बुद्धि अहंकार नॉन डिफ्रेंशिएटेड जैसे अगर हम जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे पढ़ते हैं आइंस्टीन की तो एक आती जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सामान्य ज्ञान होता एक, एक विशिष्ट ज्ञान होता है तो सामान्य ज्ञान वो होता है जो हर जगह लागू होता है हां बेटा अभी आ रहे हैं बेट जाओ ना अभी तो एक सामान्य ज्ञान है जनरल और एक है विशिष्ट ज्ञान है जो कभी भी विशेष जगहों पर अप्लाई होता है जैसे कि गंध है तो विशिष्टता लिए होती है या एक नॉन स्पेशल गंध जिसको बोलते हैं उसमें कोई विशिष्टता नहीं है सिर्फ गंध तन्मात्र है है ना एक गंध वो एक सेतु है जो धरती को आपकी नासा इंद्री से जोड़ता है नासा इंद्रिका जो देवता है उसको धरती से जोड़ता है नासा इंद्रिका से गंध का जन्म और गंध से धरती का जन्म हुआ यह क्रम है जन्म का क्रम है तो इसके पहले क्या अपन आगे पढ़ें एक थोड़ा सा